आज अगर हमको कोई रोग है या हमारे गांव के लोगों को कोई रोग है तो उसकी औसत कैसे करना चिकित्सा कैसे करना किस रोग में क्या औषधि देना ये आज मैं बताने वाला हूँ और इसमें उन्ही रोगों को मैं बताने वाला हूँ जो गांव में बहुत होते हैं क्योंकि आपको वही रोगों से दो चार होना पड़ेगा और मैं जो बताऊंगा वो ऐसी चिकित्सा है जो कोई भी व्यक्ति अपने घर से करे उसके लिए भी बाजार में ही जाना पड़े उसे ऐसी चिकित्सा होम्योपैथी में दो चिकित्साएं होती हैं एक तो होती है रसायन और द्रव्य चिकित्सा रसायन और द्रव्य चिकित्सा में जितनी भी औषधि है वो आप घर में नहीं बना सकते वो बाजार से ही लानी पड़ती है उसमें स्वर्ण भस्म लगती है चांदी की भस्म लगती है पारों की भस्म लगती है कई तरह की पिष्टि लगती है मोटी पिष्टि लगती है कई तरह तो ये घर में संभव नहीं है तो इसलिए आयुर्वेद की वो चिकित्सा में किसी को नहीं बताता क्योंकि वो कर नहीं सकते करेंगे तो कहीं पुना जाना पड़ेगा मुंबई जाना पड़ेगा औषध लानी पड़ेगी और औषध भी बहुत महंगी है तो इसलिए आयुर्वेद की दूसरी चिकित्सा है जड़ी बूटी चिकित्सा पेड़ पौधों से होने वाली चिकित्सा वो सब गाँव में संभव है क्योंकि हर गाँव में सभी तरह के पेड़ पौधे है और उससे वो चिकित्सा हो सकती है तो उसके लिए क्या क्या रोग और क्या क्या चिकित्सा हम करें वो बताऊंगा और थोड़ी कुछ होम्योपैथी औषध का भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आए अगर आपने वही करना शुरू कर दिया तो आपका लोग सम्मान करने लगेंगे आपका सम्मान हो गया तो फिर आपके सब काम होंगे वो चिकित्सा इतनी अच्छी है तो मैं एक एक रोग से शुरू करता सबसे खराब रोग जो गाँव गाँव में इस समय है बहुत गाँव में है पहले वो रोग शहर का माना जाता था शहर के श्रीमंत लोगों में होता था अब गरीबों में भी आ गया वो रोग है डायबिटीज मधुमेह तो मधुमेह जो है डायबिटीज जो है इसकी चिकित्सा कैसे करना स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए मधुमेह की जो चिकित्सा है जो स्वयं पाक घर से हम कर सकते हैं उसमें तीन चीजें लगती है मेथी भी जाम्बुड़ भी जाम्बुड़ और कारला करेला दोनों हाँ पूरा कारला ही चाहिए अब इसमें करना क्या है कि जाबुड़ का भी खरीद लीजिए या जिसको है उसको बोल मिलता है तो बहुत अच्छा तो जिसको भी डायबिटीज है उसको बोलने का भाई जाम्बुड़ का भी लेने का ऐसे ही कारला कारला के अभी आजकल सीजन है तो दो चार किलो पाँच किलो दस किलो तक खरीद के रख सकते हैं छोटे टुकड़े उसके करना उसके छोटे छोटे टुकड़े करना और धूप में सुखाना सुखाने के बाद उसको पीसना पीसने के बाद तो करला जो है ना करला उसको छोटे छोटे टुकड़े करना धूप में सुखाना खूब अच्छा सूखने के बाद पीसना आसान होता है तो पीस लेना तो उसका पाउडर बन गया तो जांबूबी का पाउडर कारला पाउडर दोनों बराबर मात्रा में मिलाना सौ ग्राम ये तो सौ ग्राम वो दो ग्राम ये तो दो ग्राम वो तीन ग्राम ये तो तीन ग्राम बराबर मात्रा में मिलाना इसको डिब्बे में भर के रखना और इसको भोजन के आधा घंटे के बाद या भोजन से आधा घंटे पूर्व इसको खाने का है अभी इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो जामुन के बी का पाउडर और कारला का पाउडर दोनों मिला लिया है उसमें से एक चम्मच मुंह में डालो, एक चम्मच समप्रमण नहीं मैं थी बाद में तो ये जो जामुन के बी का पाउडर कारला के बी का पाउडर ये दोनों मिला लिया बराबर मात्रा में अब इसको एक चम्मच मुंह में डालना और उसको मुंह में चूसना सबसे अच्छा तरीका ये है सुबह भोजन के या तो आधे घंटे पहले या तो आधा घंटे बाद आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं आधा घंटे पहले भी कर सकते हैं इसको दिन में दो बार जभी भी भोजन करते हैं या तो आधे घंटे पहले या और अगर तीन बार भोजन करते हैं तो तीन बार नाश्ता है तो नाश्ते के आधा घंटे या तो पहले या आधा घंटे बाद भोजन के आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद तो ये मुंह में डालना इसको चूसना तो लार बनेगी लार के साथ ही अंदर जाएगा तो सबसे अच्छा और जो किसी को तकलीफ है तो ये पाउडर को गर्म पानी में मिला के पानी पी सकते यह एक तीसरा पद्धत है की इसको मुंह में डालकर पीछे से भी गर्म पानी पी सकते अब मैथी बी मैंने बोला था मैथी बी का क्या करने का है कि रात को मेथी भी पानी में भिगोना दो चम्मच एक गिलास पानी कोब होगा अच्छा है गर्म हो और भी अच्छा है उबाला हुआ पानी होगा तो सबसे अच्छा ठंडे पानी में वो बराबर गलेगा नहीं और असर भी कम रहेगा कोशिश करिए कमा वो दो चम्मच एक गिलास पानी अब ये आपने भिगो के रख दिया रात को सवेरे इस मेथी बी का पानी पीना घुट घूट और मेथी बी को चबा के खाना ये तो सुबह सुबह करना है खाली पेट सुबह सुबह खाली पेट। ठीक है? ये तीन उपाय है अगर कोई भी करेगा लगभग तीन महीने में डायबिटीज ठीक करेगा दोनों मैथी भी को सबेरे खाना खाली पेट और भोजन के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद जामुन बी का पाउडर और करेला का पाउडर दोनों मिलाके एक एक चम्मच दुपारी और संध्या काले हाँ डायबिटीज में दो प्रकार हाँ, होते हैं एक होता है डायबिटीज इम्पीटस एक होता है डायबिटीज मेलिटस इसमें प्रकार का मतलब ये है कि एक डायबिटीज है जो आनुवंशिक है पिताजी को था आई को था बाबा को था तो बेटे को भी हो गया बाबा को बाबा को था उनको हो गया ये है आनुवंशिक वो कभी भी ठीक नहीं होता ये क्या है कंट्रोल होता है ठीक नहीं होता आप उसको बोलो के मूड से खत्म होगा कभी नहीं होगा इसलिए जिनको आनुवंशिक है उनको पूरी जिंदगी ये खानी पड़ेगी जामुन की भी करेले का पाउडर में लेकिन जिनको आनुवंशिक नहीं है उनको ठीक होता है आई बाबा को तो नहीं था और हमको हो गया है तो बराबर ठीक होता है तो एक है आनुवंशिक दूसरा है आनुवंशिक नहीं तात्कालिक एक को तात्कालिक कहते हैं, एक को आनुवंशिक कहते हैं अब डायबिटीज क्या है ये जरा समझ लीजिए आप रोग के बारे में अगर माहिती हो तो बहुत अच्छा है वो ब्लैक बोर्ड आया क्या एक चौक और ब्लैक बोर्ड ले आओ यार जरा क्योंकि आपको ठीक से समझाना है आप ठीक से समझ लेंगे ना तो दूसरे को समझा सकेंगे और अगर समझ गया दूसरा आदमी तो इलाज अच्छा होगा इलाज अच्छा होगा तो परिणाम अच्छे होंगे तो आपका काम अच्छा होगा ले आओ ले आओ चौक भी है ना इसको पूछिए दर्द कम हुआ अभी शाम तक इसका बंद हो जाएगा जितना बिल्कुल लेकिन फिर भी आप इसको एक एक्सरे करा लीजिए ये दर्द तो दर्द तो अभी बंद हो जाएगा मुश्किल से अभी 15-20 मिनट में दर्द पूरा बंद हो जाएगा अभी अभी इसको आधा ताप तक पानी नहीं पिलाना कुछ भी आधा अर्धा ताप नंतर ये लप्पा ये लप्पा यही दवा रख लो इसका बच्चे का घर देख, देख के आओ इसका शाम को भी इसको यही दवा देनी है जरा घर देख लो उसका जा जाके तो हाँ आ गया ब्लड बोर्ड आ गया डायबिटीज क्या है तो आपको डब्ल्यू बी सी माने व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिका है। ठीक है और उसको कारण कुछ समझ में नहीं आता क्यों नहीं आ रही है सोने की कोशिश करता है झोंक नहीं आती है बेचैनी रहती है मन में तो समझो डायबिटीज हो गया है चौथा लक्षण इसका यह है कि उस व्यक्ति को कभी भी कोई चोट लग जाए तो जल्दी ठीक ही नहीं होती घाव भरता नहीं जल्दी चोट ठीक होती नहीं जल्दी तो समझ लो कि उसको डायबिटीज है और अगर उसको चोट लग जाए और रक्त शुरू हो गया निकलना तो रुकता नहीं जल्दी रक्त प्रवाह सतत तो चालू रहता है तो समझ लो डायबिटीज हुआ है पांच लक्षण से आप पता कर सकते हैं ये कैसे पता चले अगर शुगर लेवल बहुत हाई है तो वजन बहुत तेजी से कम होगा वो कहेगा मेरा एक ही महीने में चार किलो वजन गिर गया पांच किलो गिर गया पता नहीं चलता क्या हो गया तो समझ लो शुगर बहुत हाई है और थोड़ी सी भी चोट लगे और बहुत ज्यादा रक्त निकल जाए भल, भल भल भल भल तो समझ लो बहुत हाई डायबिटीज शुगर बहुत हाई और बाकी सामान्य है तो बाकी तीन लक्षण आएंगे पानी का प्यास सतत लगेगा जल्दी से मुंह ही से वो माने संतोष नहीं होता पानी पीने पर कभी भी उसको लगता अभी पानी पिया फिर पी फिर पी फिर पी और एक सबसे अच्छा लक्षण है कि अगर वो लगनी के लिए जाता है मूत्र के लिए जाता है तो जैसे ही उसने मूत्र किया तुरंत कहीं से मोगड़े मोगड़ी उसके मूत्र पे आ गए तो समझ लो डायबिटीज पक्का है लगवी किया तो उसके लगवी पे मूंगले मूंगड़ी आ गए तो समझ लो कि जबरदस्त डायबिटीज है मूंगले और मूंगड़ी तभी आते हैं लगवी पे जब शुगर बहुत ज्यादा होती है चक्कर आएगा चक्कर आना जो है ना दोनों में होता है हाई में भी होता है लो में भी होता है लेकिन ज्यादा चक्कर बहुत आएंगे तो बहुत कम शुगर होगा तो चक्कर आना इसका उल्टा है अब ये तो हाई हो गया अगर लो है शुगर बहुत कम हो गई है तो समझ लो चक्कर बहुत आएगा घड़ी भड़ी, भड़ी चक्कर आएगा खड़े होगा घूमेगा वो कहेगा मैं बैठ अभी गिर जाऊंगा कमजोरी बहुत आएगी उसको तो वो लो है सूज आती है सबको नहीं किसी को आएगी किसी को नहीं सूज में मत फंसे क्योंकि सूज जो है ना कई बार लीवर से भी आती है तो सूझ पे जाएंगे ना तो कन्फ्यूजन होगा जो परफेक्ट सिम्टम है वो ये है चक्कर आना बहुत कम हो गया शुगर और दूसरा अगर बहुत जास्ती है तो मूत्र किया लघु किया तो मोंगड़ी मोंगड़ी आ जाएंगे और वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण वो बोलता मेरे समझ में नहीं आता इतना खाना खाता हूँ फिर भी वजन कम होता जाता झोंक नहीं हो रही है ठीक से जख्म झाले नहीं जखम होने पे भरता नहीं जल्दी रक्त निकले तो बंद नहीं होता जल्दी ये सब डायबिटीज वो भी पता चलेगा वो खुद ही कहेगा खूब जाड़ा है फिर भी कहेगा मेरा वजन कम हो गया दो महीने में तीन महीने में वो खुद ही कहेगा डायबिटीज के पेशेंट को बराबर समझता मेरा वजन कम हो गया और एक सिंपम और है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये शिकायत करे कि मैं मेरी पत्नी के साथ ठीक से नहीं रख पाता हूं संबंध तो समझ लो उसको या तो डायबिटीज है या होने की तैयारी क्योंकि डायबिटीज होने आरोप सबसे ज्यादा अशक्ति आती है और शारीरिक संबंध रखना बहुत ही तकलीफ होता है उसके लिए हो ही नहीं पाता नपुंसकता आ जाती है डायबिटीज से सबसे तेज जो बीमारी आती है वो नपुंसकता आती है इसलिए डॉक्टर जिनको भी डायबिटीज होती है कहता है शारीरिक संबंध बंद कर दो जब तक ये ठीक नहीं होता अब उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बताते हैं कई बार छुपाते हैं स्त्रियों को भी ऐसे होता है जो पुरुष को वो स्त्री को वैसे कम शुगर है अगर आपको पता चल जाए जैसे मैंने कहा ना चक्कर बहुत आ रहे हैं तो ये औषध देने से पहले उसको एक परीक्षण कर लो उसको बोलो कि जब चक्कर आते हैं तो गुड़ का पानी पी लो गुड़ में पानी में गुड़ मिला थोड़ा लींबू का रस मिला थोड़ा नमक मिला उसको बोलो पी लो तो पीते ही वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा तो समझ लो उसको एकदम लो शुगर है पीते ही अच्छा लगना चाहिए उसको तो पक्का हो जाएगा कि लो अगर लो है तो उसको बोलो ये पीते रहो दिन में तीन चार बार उससे भी तीन चार महीने में ठीक हो जाता है ये कुछ भी औषधि ना दे लो को नहीं देना है जो पहले बताया मैथी का भी नहीं देना उसको कारला नहीं देना है जाम्बूर का भी वो हावी वाले के लिए है लो वाले को सिर्फ ये देना है गुड़ पानी में मिला के लींबू का रस और थोड़ा मीठ उसको देस में चार पांच बार पियो छह बार पियो मीठ बहुत थोड़ा मीठ बहुत थोड़ा, थोड़ा। लींबू जास्ती गुड़ जास्ती और पानी अच्छा उनसे कहो की गुड़ रखो क्योंकि ये शक्कर से ही तकलीफ आती है उनको कहो गुड़ रखो नहीं तो कांक रखो ठीक है अब एक हाँ मैथी नहीं देना तब और लो हो जाएगा तब तो मर जाएगा बेचारा इसलिए मैथी करेला और ये जो बोला मैं आपको जामुन का भी ये हाई वाले को ही देना है, लो वाले को देना नहीं आपको अगर शंका हो रही है कि इसको लो है कि हाई तो मैंने कहा कंफर्म कर लो ब्लड टेस्ट करे तो ठीक है नहीं करे तो बिना ब्लड टेस्ट किए का बात बताता हूँ उसको वो लोग गोल का पानी पिओ नींबू डाल के मीट डाल के और मुझे बताओ कैसा लगा तो वो कहेगा यार बहुत अच्छा लगा तो समझ लो उसको हाई नहीं है लो है तो फिर जैसे ही हाई है तो वो नहीं देना मेथी नहीं देना ये नहीं देना ये नहीं देना हाँ ये दे सकते हैं लेकिन इसकी मात्रा कम करना दो या एक गोली बहुत होता है थ्री ये थ्री एक्स सिक्स एक्स ट्वेल्व एक्स तो उससे इन लगाने का कि वो आदमी को कितने दिनों से है अगर तत्काल हुआ है तो बारह एक्स ठीक है दे से है आठ साल हो गया पांच साल हो गया तो थ्री एक्स ठीक है और बीच का है तो छह एक्स अब इसमें जो महत्व की बात है डायबिटीज में सबसे महत्व की बात पथ्य अगर पथ्य पालन नहीं किया तो डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता पथ्य बहुत जरूरी है तो पथ्य क्या है तो दूध की बनी कोई भी चीज नहीं खाना मैं बता रहा हूँ हाई शुगर जिनको है शक्कर बहुत बड़ी हुई है कि दूद दूद की दूध और दूध की बनी कोई चीज नहीं खाना बहू है पाक है तूफ है का भी अगर खाना हो तो शाही निकालना पैदा शाही निकाल के तीन बार निकालना एक बार निकाला तो शाही निकाला फिर दूसरी बार उबालना फिर शाही निकालना फिर तीसरी बार फिर भी निकलना तब उसका दही बनाना और वो दही का पाक बना के पी सकते है दही भी नहीं उनको ये रहने बराबर ठीक कर देगी कभी बहुत हाई हो जाता है कभी बहुत लो हो जाता है उनके लिए ये औसत बराबर है मैं बताता हूँ खाता पहले ये सुन लो आप की हम कभी भी डायबिटीज के किसी भी मरीज को कुछ भी बताएं। तब बहुत जरूरी है बताना उसको कहना कि आप दूध और दूध की बनी सब चीज खाना बंद करो मैंने तूप नहीं खा सकते तेल ज्यादा नहीं खा सकते टिकट ज्यादा नहीं खा सकते तेल टिकट ते ते ते हाँ तूप अकेला नहींचे की कोई भी चीज मक्खन है साहू है।, है, है तूप नहीं भाई तूप से नीचे सब और से नीचे सब दूध से जो भी बनता वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते और शुगर माने शक्कर माने चीनी वो नहीं खा सकते गुड़ खा, खा सकते हैं टिकट तो बिल्कुल नहीं गुड़ खा सकते हैं काकनी खा सकते हैं शक्कर नहीं खा सकते ये दो तथ्य बहुत जरूरी है दूसरा तथ्य उसको है कि देर रात में वो खाना नहीं खा सकते जिनको भी डायबिटीज है सूर्यास्त के पहले ही खाना होना उनका सवेरे का खाना आठ नौ बजे शाम का पांच गलत नियम है हर डायबिटिक पेशेंट को हाँ बिल्कुल नहीं बाकी वो चाहे तो फल कोई भी खा सकते हैं फल का रस ले सकते हैं फल बीठा हो या खटता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम खा सकते हैं केला खा सकते हैं अनार खा सकते हैं संतरा ले सकते हैं मौसमी ले सकते हैं, फल कोई भी ले सकते हैं। मिठाई नहीं मिठाई माने गेड़ वस्तु शक्कर की तो बिल्कुल नहीं निर्माण हो तो गुण की थोड़ी ले सकते हाँ नहीं फल की शुगर है वो कभी भी रक्त को पातला ही करती है घट नहीं करती वो जो कारखानों की बनी हुई शुगर है रक्त को घट्ट नहीं करती फल के अंदर शुगर है फल का रस है ना उसमें भी शुगर है सभी फलों में शुगर है केले में है आम में है संतरे में है चीकू में है सभी मीठे गो फलों में शुगर है लेकिन शुगर है। वो शुगर रक्त को पापला रखती है क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई है ये शुगर कारखाने में आदमी की बनाई हुई है वो रक्त को घट करके खड़ी शक्कर ठीक है लेकिन खड़ी शक्कर बनती है ना तो उसमें कुछ केमिकल नहीं है और इसमें केमिकल ही केमिकल मुझसे नहीं है खड़ी शक्कर बहुत अच्छी औषध है बिल्कुल नहीं रहता बने भी नहीं केमिकल से खड़ी शक्कर केमिकल डालो तो शक्कर छोटी हो ही जाती है बड़ा रह नहीं सकते क्रिस्टल उसका टिकने का है तो बिना के निकल के टिकता और डायबिटीज के बारे में सब समझ में आया तो नहीं अब प्रश्न पूछो आप कमी शक्कर है तो उसको बोलो ना गोड़ और पानी और लींबू और मीट मिला के उसको कोई पथ नहीं है वो भरपूर खाए दूध खाओ दही खाओ सूप खाओ पाक खाए उसको क्योंकि रक्त इसका जरूरत से ज्यादा पातला है जिसको शुगर कमी है ना तो रक्त जरूरत से ज्यादा पातला वो घट्ट करने का है थोड़ा तो इसके लिए तू सब उल्टा जब होता है शुगर जब तो वो डबल लेके जाता है जब ये शक्कर की मात्रा ग्लूकोज अपने जरूरत से ज्यादा अंदर ले जाएगा तो ब्लड में शक्कर कम हो जाएगी तो रक्त में कम आएगी तपास भी करोगे तो वो हाइपरएक्टिव हो जाता है घोड़ा जिनको शुगर कम है उनको हाइपर ज्यादा काम करता है और जिनको हाई शुगर है उनको आईसी हो जाता है हाँ। अब मैं बताता हूँ पहले ये प्रश्न पूछ लो डायबिटीज का ये बहुत जरूरी है आपके दिमाग में बैठना चाहिए ताकि आप किसी को बता सकें। मैंने एक उपाय बोला था की जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं होगा अगर आप एक काम करें तो भोजन में सबसे पहले गोर वस्तु खाए और अंत में खच्ची वस्तु खाने का आम जैसे ताप पीना चिमच का पानी पी लेना तो भोजन के हाँ लींबू का रस पी लेना लींबू का रस पानी में नहीं सीधे लींबू का रस आम्बर जितनी भी चीजें है जैसे संतरे का रस मोसम्मे का रस दालूम का रस नींबू का रस केरी का रस ये सब भोजन के अंत में और भोजन के पहले दो वस्तु श्रीखंड है खीर है कीड़ा है लड्डू है है, जो भी है वो सबसे पहले ठीक है मीठा सबसे पहले बाद में कि जिंदगी में कभी भी चीज़ नहीं होगा हाँ बताता एक उपाय हुआ ना डायगोटिज नहीं होगा दूसरा एक उपाय चावल या भाजी पाला कभी कुकर में बना नहीं खाना प्रेशर कुकर अर्थात घर से कुकर निकाल देना। कुकर में आप जो भी बना के खाएंगे डायबिटीज की तरफ लेकर जाएगा भात भी नहीं भाजी पाला भी नहीं दाल भी नहीं जो भी भोजन बनाना बिना कुकर से ही बनाना अब उसमें आपको अपनी पत्नी को थोड़ा कन्विन्स करना पड़ेगा क्योंकि उनको लगता है ये सुविधा है जल्दी पक जाता है ठीक है दूसरा नियम है कि कुकर में कुछ बना के नहीं खाना डायबिटीज से बचने के लिए हाँ बस्तन निकाल दो और खाना उसमें वैसे पका जैसे भगोने में जैसे पकता है तो दिक्कत नहीं हाँ एल्युमिनियम है वो तो खराब करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा एल्युमिनियम तो सभी बर्तन ही खराब है एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग करें तो कम से कम आठ दस रोग आते हैं सबसे खराब आता है अस्थमा दमा फिर ट्यूबर क्लोसिस अस्थमा भाजी बनाना पीतल में या में या स्टील में जर्मन सिल्वर अगर है तो ठीक है जर्मन सिल्वर थोड़ी महंगी है शायद नहीं महंगी महंगी नहीं हाँ अलग अलग है लेकिन आप बोल के लाइये जर्मन सिल्वर का है क्या महंगा है थोड़ा लेकिन आप भोजन बनाए ना तो स्टील में बनाएंगे ना स्टील के बर्तन अभी आते हैं या तो सबसे अच्छा होता के बर्तन है बाजार में थोड़ा महंगा है बराबर कांसा मिलता है तीतन भी मिलता चलेगा लेकिन कांसा सबसे अच्छा पीतन और तांगे से मिलकर बनता है कांसा मिलता तो है यार मेरे घर में सब है अब मैं ढूंढ के लाया तो आप भी ला सकते यहाँ पुना में खूब मिलता है कई बाजार में देखा पूना में भरपूर मिलता है सतारा में भी मिलता है आप बोलो दुकान वाले को तो अंदर रखे रहता है वो तो बाहर लाके देगा अच्छा आप मानते हैं हुँ? और आपका ये जो वो बजाते ना मंजीरा जब भजन करते झांझ वो सब काटा और पीतल है स्टील का बनी ले सकता तो कांसे का बर्तन या पीतल का बर्तन एल्यूमिनियम हटाइए और एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर इसलिए इसको भी कम करिए और प्रेशर कुकर का दूसरा कारण है जो डायबिटीज करता है आयुर्वेद का एक नियम है वो मैंने कल बताया नहीं कि जो भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ वो सब भोजन डायबिटीज करता है जो भोजन को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और पवन का स्पर्श नहीं हुआ है वो खाओगे तो जरूर डायबिटीज होगा सूर्य हमेशा हर जगह रहता है घर में रहता है, है। यहाँ भी सूर्यप्रकाश नहीं होता तो आप देख ही नहीं सकते सूर्य प्रकाश है जो आप देख पाते हैं चपाती करके थोड़ी देर रखना चाहिए खुला बाद में डिब्बे में पैक करना चाहिए तो पवन भी मिल जाएगा थोड़ा सूर्य प्रकाश भी जिस भोजन को सूर्य प्रकाश नहीं मिला वो वही भोजन है जो प्रेशर कुकर में आप बनाएंगे और जिसको आपने फ्रिज में रख दिया तो वही भोजन है जिसको सूर्यप्रकाश भी नहीं मिलेगा पवन भी नहीं मिलेगा तो ये अगर आपने खा लिया है तो आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं बहुत जल्दी आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे और तकलीफ में खे सोलर कुकर का चलता है क्योंकि वो सब ओपन ही रहता है तो हाँ वो उसमें भी अभी दो आने लगे हैं एक तो एल्यूमिनियम का आता एक में स्टील आने लगा तो आप इस, अगर सोलर कुकर खरीदे तो स्टील वाला खरीदे थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी अच्छी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छ हाँ क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं तो ये तीन बात ध्यान रखनी है डायबिटीज होगा नहीं एक तो आप शक्कर मत खाइए गोर खाइए काफी दूसरा गोर वस्तु हमेशा भोजन के पहले खाइए खट्टी वस्तु अंत में खाइए और तीसरा जिस वस्तु को पकाने में सूर्य प्रकाश नहीं मिला पवन स्पर्श नहीं हुआ वो मत खाइए प्रेशर कुकर की वस्तु या रेफ्रिजरेटर तीन उपाय जो भी करे वो डायबिटीज कभी नहीं आए और आ गया तो क्या करना वो बता दिया आयुर्वेद से क्या करना होम्योपैथी से क्या करना ठीक है और जिंदगी में डायबिटीज कभी ना आए या कोई भी रोग ना आए तो अरे भाई ऊर्जा आप इतनी चिंता मत करिए उसकी उवरकम करेंगे ओवर जेब से निकल रहा है आपके तो भोजन जो है ना जल्दी ही फसेगा अगर आप ऐसा करें जैसे दाल बनाने कल्पना करिए तो दाल को सवेरे गरम पानी में डाल के रखिए एक दो ताश रहेगा फिर वाली भी बनेगा भाजीपाला का भी वही है तो आप ऊर्जा कम कर खर्च करें बचा सकते हैं, ठीक है और एक तरीका है डायबिटीज से बचने का जब भी, भी भोजन करें तो भरपूर सलाद खाइए सलाद माने कोशम्म भरपूर थोड़ा बहुत नहीं तो एक प्लेट भर के दो प्लेट भर के जीवन के पहले हाँ पेट भर के खा लीजिए हाँ कोई भी काकड़ी गाजर टमाटर पत्ता गोभी कच्ची चीजें कोई भी खाइए कच्ची चीज खाइए ना अब इनका प्रश्न बार बार है